मका सेठो सच्चान चतुरपदा विरागोषेठो धम्मा द्विपदान चुम ये एसुवम को न थो दसन स विशुद्धियामें पटीपच्य मेत एतम ही तुम्हें तुम्हे पटी पन्ना दुःख सतम करीसध अखा तो वे मै मको अन्हाय सल सन्थनम तुम्हें केचं मत अखाता गता प्रतिपन्ना पमोखती झाइनो मधना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 इसलिए शास्त्राओं ने कहा है दूसरों को धोखा मत देना क्योंकि तो दूसरों को धोखा देने का अंतिम परिणाम एक ही होगा कि तुम अपने को भी धोखा दे लोगे बेमानी में इतने निष्णात हो जाओगे कि अंततः जो गड्ढा तुमने दूसरों के लिए खोदा है वो तुम्हारी ही कब्र बनेगा ऐसा ही हो रहा है तुम दूसरे से झूठ बोल के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 उनकी चर्चा वार्ता के विषय अंतरयात्रा के विषय ही नहीं जैसे वे अभी भी बहिर यात्रा में ही संलग्न हो भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे चकित है और करुणा से भरे हुए भी हैरान है और उनके प्रति बड़ी दया का भाव भी वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि भगवान को भूल ही गए भगवान को भूलना कितना आसान याद रखना कितना कठिन भगवान पास भी मौजूद हो तो भी भूलना आसान भगवान सामने बैठे हो, तो भी भूलना आसान भिक्षु अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें याद ही नहीं रही कि भगवान भी पास बैठे सुन रहे हैं उनका विस्मरण हो गया है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 जिस रोज़ नींद नींद में में खो जाते, और देखा तुमने? में तुम्हारा बाहर का संसार पड़ा रह जाता। ना तो याद रहती ज्ञानी की पंडित न याद रहती कि बच्चे की जवान के बूढ़े की स्त्री की पुरुष ना याद रहती सुंदर असुंदर कुछ भी याद नहीं रह जाता यही याद नहीं रह जाती कि मेरा नाम क्या पता ठिकाना क्या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 शांति खंडित हो जाती है एकाग्र बैठ नहीं पाता चित्त यहां वहां छिछल छिचल जाता है पारे की भांति है जितना पकड़ता हूं उतना ही बिखर जाता है भीतर की कुछ बात होती भीतर की यात्रा के लिए एक दूसरे को कुछ सहयोग देने की बात होती तो समझ में आती थी तो पता चलता है कि यह अंतर यात्रा के पथिक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 बाहर बहिरमुखता बंद होनी चाहिए भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं चकित है चकित है कि मैं यहां देने को मौजूद मगर यह लेने को तैयार नहीं चकित है कि मैं बरस रहा के ऊपर लेकिन इनके मटके उल्टे रखे कि मैं इन्हें भरे दे रहा हूं लेकिन इनकी मटकियों में छिद्र छिद्रे वो सब बाहर जा रहा है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 तो दया तो आएगी करुणा तो आएगी निंदा नहीं है किसी सदगुरु के मन में कभी निंदा नहीं होती जब तुम भूल भी करते हो तब भी उसके हृदय में दया होती जब तुम उसके विपरीत भी जाते हो तब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है जब तुम उससे शत्रुता साथ लेते हो तब भी उसकी अनुकंपा में कोई भेद नहीं पड़ता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 लेकिन भगवान अगर तुम्हारे सामने भी खड़ा हो तो तुम दर्शन न कर पाओगे तुम्हारी आंखें बंद हैं। भगवान तुम्हारे कानों के पास चिल्लाए चीखे तो तुम सुन न पाओगे तुम्हारे कान बंद हैं। तुम्हारे भीतर इतना सोरगुल है। तुम अपने शोरगुल को सुनोगे कि भगवान की आवाज सुनोगे उसकी आवाज बड़ी धीमी है भगवान चिल्लाता नहीं फुस है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 अमुक गांव का मार्ग बहुत खराब वहां भूल के मत जाना अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर है कांटे है छाया भी नहीं है और सरोवर भी नहीं है अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है बड़े छायादार वृक्ष हैं वहां स्वच्छ सरोवर भी है बुद्ध सुनते चौंकते, सोचते होंगे कि मैं तो सोचता था ये अब भीतर के मार्ग की बात शुरू करेंगे यह अभी भी बाहर के मार्गों की सोच रहे हैं सूखे मार्गों से कुछ नहीं मिलता छायादार मार्गों से भी कुछ नहीं मिलता बाहर के सब भटकाते हैं कोई मार्ग पहुंचाता नहीं और बाहर के सराबरों सरोवरों से कहीं प्यास बुझी है जीवन की त्रसा बुझी जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है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 आना हो तो भीतर आना और कोई कह रहा है फला नगर का राजा बड़ा श्रेष्ठ उस नगर का नगर श्रेष्ठ भी वस्तुता श्रेष्ठ कारण यही कि वे दान देते और कहने वाला यह भी कह रहा है कि और दूसरे गांव भी हैं वहां भूल के मत जाना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 एक एक चीवर को बचाकर रखने लगे रात अपना चीवर टटोल के देख लेते थे कोई चुरा के तो नहीं ले गया अपने भिक्षा पात्र पर ऐसा मोह करने लगे कि जैसे साम्राज्य हो आदमी अद्भुत है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आंगन कितना बड़ा है छोटा हो तो उसमें तुम उतनी लग जाते हो बड़ा हो तो उतने लग जाते हो इसलिए बड़े आंगन और छोटे आंगन की चिंता मत करना चित्त को बदलना फिर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 उसका कारण यही उन्होंने कहा कि देना पड़ेगा ही क्योंकि दान तो धर्म है नहीं दिया तो पापी हो नरक में सड़ोगे देखते हो ना अगर भिखारी को न दो तो वो गालियां देता जाता है वो नरक में भेजने का उपाय करता जाता है और बिल्कुल आश्वस्त है कि तुम नरक में पड़ोगे उसने तुम्हें एक मौका दिया था दान देने का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 सत्यों में चार पद चार आरी सत्य श्रेष्ठ हैं धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और दुई पदों में मनुष्यों में चक्षुस्मान मान आंख वाले बुद्ध श्रेष्ठ बड़ा प्यारा सूत्र है मगान अठंगिको सेठ बहुत मार्ग हैं भीतर आने के लेकिन बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग उसमें श्रेष्ठ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 मग्गान अस्तंगी को श्रेष्ठो अगर श्रेष्ठ मार्ग की ही बात करनी अरे तो पागलो आर् अस्थांगिक मार्ग की बात करो इतना तो तुम्हें समझाया है ये तुम किन मार्गों की बात करते सच्चानम चतरोपदा अगर सच्चे श्रेष्ठ लोगों की बात करनी है तो चार आर्य सत्यों की बात करो जो मैंने तुम्हें बार बार समझाए हैं कि दुख है कि दुख के कारण है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 उन विशुद्ध आंखों से सत्य जाना जाता है जिया जाता है फिर जीवन रसधार बहती एतम एक तुम्हें पटिपन्ना दुख संत करिस खातो वे माया मग्गो, अंजना सलंथनम इस मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम दुखों का अंत कर दोगे